भगवते भगवते ओम गीता गीता दो का सार श्लोक संख्या एक अनुवाद ओम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लूपा जिसको उनके संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान अध्याय शुरू करेंगे पहला पहला अध्याय अध्याय में अभी अर्जुन समाप्त हुआ का पहले अध्यायन की टेस्ट क्या कल तो दिखा दो नहीं हम दोनों कल मैंने बुक तो दे दी थी ना आपको उधर दे देखा नहीं था दिखा दो कहीं देखा था सातवा प्रश्न था अर्जुन के मन में भय उत्पन्न होने का मूल कारण क्या था कारण प्रभुप बता दें देहात्म बुद्धि का हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं इसलिए शरीर संबंधी सभी वस्तुओं को अपनी समझ लेते हैं और इसके कारण भय उत्पन्न होता है क्योंकि वो छीन जाना जाने का डर लगता है तो भगवान ने जब भगवी का सुना है भगवान ऐसे श्लोक में बोले थे श्लोक में बोले थी ऐसे बोले फिर किसी आचार्य ने श्लोक बोला किस तरह से हमको तो श्लोक के रूप में ही मिलती है तो वही चीज़ यथारूप में भी श्लोक श्लोकी। तो महाभारत भी श्लोक नहीं है वो तो फिर भी ने श्लोक लिखे ना तो भगवान ने अपने श्लोक ही बोला गीता, गीता है न? नहीं भगवान नॉर्मल बोल गए इसको किसी ने गीत बना दिया गाया वो गीत भी तो संजय का भी आता है ना तो क्या पूरी तो भगवदगीता संजय ही तो बोल रहा है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं� तो संजय हुआ है ये सब आता है संजय बोल रहे तो उसने भगवान श्री कृष्ण सब में हुआ तो देना जरूरी नहीं है दो प्रकार से चीजें बताई जा सकती हैं कि उसने बोला और फिर उसने जो एग्जैक्टली बोला उसको आप बोल रहे हो और दूसरा है कि उसने बोला की ऐसा ऐसा ऐसा जो वो बोले वो एग्जैक्टली नहीं बोला है और तीसरी पद्धति ये कि हुआ वाचे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ से बोल दिया उसने बोला और फिर क्या बोला तो जरूरी नहीं है की वाच लिखना तो क्यों दसवे प्रश्न के उत्तर में विवाह का निर्णय किसे लेना चाहिए आपको अपनी पत्नी के साथ पूरा जीवन बिताना होगा तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका विवाह किससे होगा इसके निर्णय में आपकी राय भी लेनी चाहिए क्यों तो आपने केवल उत्तर लिख दिया नहीं लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए समझाया नहीं केवल कुछ समझा सकते हो उसमें क्यों नहीं लेनी चाहिए आपकी सलाह क्यों नहीं ले आप ही को तो जीवन बिताना है पूरा मतलब क्या हम अपना श्रेय नहीं, नहीं, नहीं सोचते हैं सही जवाब तो तो उस समय अच्छा लगता है तो विवाह कर लेते हैं और फिर डाइवर्स भी हो जाता है अच्छा लगता है फिर पसंद नहीं भी आता है श्रेय सोचना बड़े लोगों का कार्य है, वो करते तो होकर दो दो प्रश्न नहीं किए आपने, पहला और तीसरा के अंधता से आप अपने जीवन में उतारने योग्य क्या बात सीखें और तीसरा समाज में ब्राह्मण ही मुखिया है तो अन्यों को, अन्यों को की क्या जरूरत है यदि अन्यों की भी जरूरत है तो फिर उनको मान सम्मान क्यों नहीं दिया जाता हम्म क्या क्या भूल चलो धुतराष्ट्र की से जीवन में हम क्या सीखते हैं उतरनी होगी कुछ नहीं बलराम क्या सीखते हैं किस थे कि वो, मतलब मतलब हो। थे, तो उससे हम क्या सीखते जीवन गया? आपने तो लिखा है ऑलरेडी शास्त्र के प्रति धर्म के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी हालत भी धृतराष्ट्र जैसी होगी ये तो अधर्म पालन नहीं करना चाहिए हमको धर्म पालन करना चाहिए धर्म पालन करने में अंधा नहीं होना चाहिए उसको समझना चाहिए ब्रह्मा, वर्णाश्रम समाज में ब्राह्मणी मुख्य है तो अन्यों की क्या जरूरत है ब्रह्म ब्राह्मण ही होगा तो फिर वर्णाश्रम कैसे यदि ब्राह्मण नहीं तो फिर वर्णाश्रम कैसे तो क्यों, क्यों, क्यों ब्राह्मण से क्योंकि चारो वर्ण आने चाहिए ब्राह्मण रहेगा तो फिर कोई पालन नहीं कर रहा है तो फिर उसको कौन देखेगा होना चाहिए फिर कुछ खाने के लिए खाना तो पड़ेगा ना और इसलिए दूध चाहिए घी चाहिए यज्ञ के लिए तो फिर तो चाहिए हुँ. अब उनको मदद करने के लिए शुद्ध सही बात ये सब की आवश्यकता है तो फिर दूसरों को मान सम्मान क्यों नहीं केवल ब्राह्मण को ही मान सम्मान क्यों ज्यादा क्योंकि ब्राह्मण को अपना कार्य करने के लिए मान सम्मान आवश्यक है वो मान सम्मान ब्राह्मण को नहीं जाते हैं और मान सम्मान शास्त्र को जा रहा है भगवान को जा रहा है ब्राह्मण के माध्यम से जबकि जो कृषि कर रहे हैं तो वो उनको सपोर्ट के लिए करने के लिए कर रहे है ब्राह्मण को और दूसरों को धर्म पालन करने के लिए तो वो कार्यों में मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है उसमें मान सम्मान होगा तो गलत है क्योंकि ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि है इसलिए उनको मान सम्मान है उसी प्रकार से थोड़ा मान सम्मान क्षत्रियो को भी है क्योंकि क्षत्रिय भी भगवान के प्रति तो अध्याय दो से आगे चलते हैं एक पहले अध्याय में भी अर्जुन विचार करने पे ये पाते हैं कि युद्ध तो नहीं करना चाहिए युद्ध करेंगे तो थोड़ा लाभ है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा बड़ा है समाज को स्वयं को पूरे कुल को धर्म को बड़ा नुकसान है और इससे जो लाभ है छोटा सा लाभ प्राप्त हो रहा है कि हमको राज्य प्राप्त होगा जिससे हम अपना कर्तव्य निभा पाएंगे तो इसलिए अर्जुन और अभी रथ पे ऊपर बैठ गए कि अभी मैं नहीं लड़ने वाला ऐसा करके बैठ गए रथ गए नोति गोविंदम उत्म बभु आगे तो ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को ये सब ठीक चीजें धृतराष्ट्र तो थोड़े प्रसन्न हो गए यहाँ अभी तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए तो युद्ध में निश्चित हम लोग जीत जाएंगे और अर्जुन रो रहे थे तो इसलिए यहाँ पे संजय तम तथा कृपया विष्टम विष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षण वाक्य मधुसूदन संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे यहाँ पे मधुसूदन शब्द उपयोग किया है क्योंकि मधु एक असुर है उसको मारने वाले मधुसूदन तो ये जो शोक रूपी असुर और शोक और संशय रूपी असुर जो अर्जुन के दिमाग में घर कर गया है उसको मधुसूदन खत्म कर देंगे जो असुरों के हंता है ऐसा संजय इनडायरेक्टली ध्रुत को बता रहे हैं कि चिंता मत करो अभी मधुसूदन बोल रहे हैं जो शोक से रो, रो रोते हुए शोक से बैठे हुए जो है विषाद करते हुए अर्जुन जिनकी आंखें अश्रु से पूर्ण है और जिनका हृदय कृपा से ग्रस्त हो गया है उनको मधुसूदन भी कुछ बोल रहे हैं तो उनका सब शोक दूर हो जाएगा चिंता मत करो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा तो अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है कृष्णा ने मधु नामक असुर का, का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया है यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है अर्थात वह वृथा ही शोक करता है अर्जुन तो क्षत्रिय था, था उसे ऐसे आचरण की आशा न थी किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवदगीता का उपदेश दिया यह अध अध्याय में हम भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्मा साक्षात्कार का उपदेश देता है जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो तभी तो मधुसूदन कृष्ण अर्जुन के शोक को हटाएंगे शोक का मूल कारण है विषाद का भय का मूल कारण है देहात्म बुद्धि अर्जुन अपने आप को देह संबंधी संबंधों से समझ रहे हैं तो इसलिए उनका हृदय कृपया कृपा क्रिपा से आविष्ट हो गया है देह आत्म बुद्धि देह को आत्म समझना देह को स्वयं समझना उसको बोलते हैं देह आत्मबुद्धि इसकी बुद्धि ये देह ही मैं हूँ ऐसा है उसको देहात्म तो इस बुद्धि के कारण अर्जुन अभी जो कर शोक है शरीर के प्रति जो विषाद है या कृपा उत्पन्न होती है वो शरीर के स्तर पर होती आपको किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसके प्रति कृपा होगी दया उद्भव होगी तो वो उसके शरीर के प्रति दया उद्भव होगा कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको बचा रहे हैं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो ये जो दया है ये जो कृपा उत्पन्न होती है वो शरीर के प्रति होती है कोई व्यक्ति एकदम भूखा है तो उसको खाना दे रहे हैं तो ये शरीर के प्रति दया हुई समझे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसको तो ये अलग अलग प्रकार की ये कृपा जो है सब शरीर के प्रति कृपा है शरीर के प्रति दया है करुणा यह आध्यात्मिक नहीं है यह शरीर संबंधी ही मात्रा है शरीर संबंधी मात्रा है अब देखते बड़े बड़े आई और ऐसे ऐसे अलग अलग डॉक्टर लोग मुफ्त में इलाज करते हैं गरीब लोग इलाज नहीं करा सकते तो बीमार होते हैं तो उनका मुफ्त में इलाज होता है तो, सरकार करती है और संस्थाएं करती है अलग अलग ऐसी संस्थाएं होती है जैसे हम लोग पाने हॉस्पिटल में जाते हैं बड़ोड़ा में तो वो एक प्राइवेट संस्था है जो बहुत ही सस्ते में इलाज करती है जैसे आपके टेस्ट जो बाहर 1800-2000 रुपए में होगी वो यहाँ पे 100 रुपए में हो जाएंगे सब उसके लिए दान इकट्ठा करती है और बड़े बड़े लोग उसमें पैसा देते हैं उसके कारण वो सस्ते में दूसरों का इलाज कर पाती है तो ये करुणा है ऐसा नहीं है करुणा नहीं है लेकिन यह शरीर संबंधी करुणा है शरीर के स्तर पे वास्तविक करुणा जो है वो आत्मा के स्तर पे होनी चाहिए तो वो करुणा तो केवल एक अध्यात्मवादी दे सकता है कि आत्मा इस जगत में दुख भोग रही है तो उसको इस भौतिक जगत से निकालेंगे तो उसके सब दुख समाप्त हो जाएंगे ये वास्तविक करुणा है कोई भूखा हो गया तो वो तो रोज भूखा होगा ये जब तक भौतिक जगत में रहेगा तब तक भूखा होगा तो उसको खाना देने से उसकी समस्या का समाधान कुछ समय के लिए हुआ बस सही समझा है कोई बीमार हुआ तो उसके लिए फ्री इलाज कर दिया लेकिन वो और इसी शरीर में भी बार बार बीमार होगा और दूसरा शरीर भी जब प्राप्त करेगा तो बीमार होता रहेगा बीमारी चली नहीं जाने वाली है तो थोड़े समय के लिए उसका समाधान हुआ किसी के पास कपड़े नहीं आपने उसको कपड़े दे दिए थोड़े समय बाद वो कपड़े फट जाएंगे वापस उसको कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी तो ये सब शरीर संबंधी जो करुणा है कृपा है वो सब क्षणिक है इसलिए वो वास्तविक नहीं है लेकिन जो आत्मा संबंधी कृपा है वो जानते हैं कि ये सब समस्याएं इन जीवों को हो रही क्योंकि ये भौतिक जगत में है और इनको हम यदि इस प्रकार का कुछ कार्य करे ये लोग बहुत ही जगत से छूट करके आध्यात्मिक जगत चले जाए अपनी वास्तविक स्थिति में तो उनको इन किसी भी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा इसलिए सबसे अच्छा समाज सेवा जो है सबसे बड़ी समाज सेवा जो है वो कृष्ण भावना अमृत का प्रचार है सबको कृष्ण भावना भावित बनाना ये सबसे बड़ी समाज सेवा है समझना है कोई आदमी डूब रहा है आप जाकर के डूब रहा है मतलब आपको बहुत कृपा उत्पन्न हुई उसके ऊपर आपको तैरना आता है तो आप गए डूबकी लगाई उसके पास पहुंचे तैर करके और उसका जो कपड़ा है वो सब उतार करके लेके आए जमीन पे और बोला कि मैंने आदमी को बचा लिया तो आपको लोग क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे पागल।, पागल बोलेंगे ना तो ये जो शरीर है हमारा वो आत्मा का कपड़ा है तो शरीर को ही बचाते रहना अलग अलग प्रकार से खुद के या दूसरों के इस स्तर पे जो कृपा करना है वो आप शरीर को बचा लिया और सोच रहे हो कि आपने व्यक्ति पे कृपा की तो आप पागल है कि नहीं है तो उसी प्रकार का हो आपने कपड़े बचा लिए आदमी को डूबने दिया ऐसे ही आपने शरीर को बचा लिया आत्मा को डूबने दिया तो इसलिए वो कृपा मूर्खता है शरीर के स्तर पे ये जानना बहुत आवश्यक है इसलिए दूसरे अध्याय में शरीर और आत्मा के बीच में भेद यहां से भगवान शुरू करते हैं ये दो भेद जानना बहुत आवश्यक है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और शरीर कभी टिक नहीं सकता दोनों तथ्य हैं न सत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभय रोपी दृष्ट अंतस्तु अन्य कि जो हमेशा रहता है वो, वो कभी खत्म नहीं हो सकता और जो खत्म होता है वो हमेशा रह नहीं सकता ये लॉजिक है तो आत्मा हमेशा रहती है हमेशा से है तो इसलिए आत्मा कभी समाप्त नहीं बन वाली और शरीर हमेशा रह नहीं सकता है और हमेशा से है नहीं इसलिए वो कभी टिक नहीं सकता है इसलिए शरीर के लिए शोक करना मूर्खता है ये भगवान इस अध्याय में समझाएंगे शुरुआत से तो फिर शरीर के लिए कोई प्रयास नहीं होना चाहिए क्या आत्मा खा लेंगे तो शरीर और आत्मा तो एक साथ रहेंगे फिर इतने सारे व्यंजन के भगवान क्या लेकिन खिचड़ी भी प्रसाद है केवल खिचड़ी खा लेंगे शरीर और आत्मा एक साथ रह जाएगी फिर इतने सारे व्यंजन क्यों बनाते हैं भगवान ठीक है भगवान के लिए बना के उनको अर्पण कर दो खुद क्यों खा रहेगा ना क्या पता चलेगा कैसा टेस्ट है तो जो बना रहे हैं वो टेस्ट कर ले बस नहीं? इतना सारा चालीस बच्चों को खिलाने की क्या और ये भी खायेगी कितना लगाएगा लगा लगा के क्यों कौन लगाएगा इतने टमाटर हर चीज में है टमाटर की खिचड़ी खिलाओ ना किसी में क्या चावल चावल हर आप शरीर और आत्मा में ही इकट्ठा रखनी है साथ में रखनी है ना। एक चीज खाएंगे तो वो फिर। शरीर नहीं यदि अच्छे, अच्छे से क्या थी थी, लेवल पे नहीं है खिचड़ी परफेक्ट फूड है उसमें सब कुछ आ गया खिचड़ी सबसे बढ़िया फूड उसमें हर एक चीज जो शरीर को चाहिए सब कुछ आ गई खिचड़ी में क्या क्या जा है राइस डाल रा। तो अच्छा आपको शरीर और आत्मा इकट्ठा रखना क्या था ना। ये ये आपने उत्तर दिया उससे प्रश्न था।, था शरीर और आत्मा एक प्रश्न क्या था शरीर के स्तर पर फिर कुछ कृपा करने का अर्थ नहीं है ना नहीं? कि इसका मतलब शरीर को आ, देखो आत्मा आ, नहीं नहीं आ, आ, आत्मा को आप आत्मा का क्या बोलते हैं हित करना यही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आत्मा है शरीर है वो तो शारीरिक स्तर पे पर होते तो टेम्पोर इसलिए उसका हित नहीं करना चाहिए उस, शरीर के स्तर पर कृपा नहीं करनी चाहिए शरीर के स्तर पर कृपा का क्या है शरीर के लिए कुछ करना है आत्मा के लिए करना है? करना तो वही मैंने प्रश्न पूछा था कि शरीर के लिए क्या कुछ करना चाहिए रक्षक ने उत्तर दिया कि शरीर और आत्मा कोई इकट्ठा रखना जितना जरूरी है उतना करना चाहिए इसलिए मैंने पूछा कि शरीर और आत्मा कोई इकट्ठा तो खिचड़ी खा के भी रखा जा सकता है तो फिर और सब चीजें क्यों बनाते हैं ठीक है तो सब कोई भी आप पका लीजिए सारे सारे की जरूरत नहीं है ना हम उस लेवल पे नहीं आए कि हम आत्मा के कई खाना खा सके हम शरीर वाले लेवल पे तो खिचड़ी तो शरीर का ही खाना है ना आत्मा का थोड़ी ना। तो भी। नहीं। वैरायटी। पर हम सिर्फ शरीर में नहीं भी हमें धीरे धीरे इसलिए भगवान के प्रसाद खाते जैसे की ठीक है तो फिर मास्क क्यों नहीं खाते तो उतना दौर हम हम कर सकते क्यों कोई कोई ऐसे है जो जैसे आप केवल चावल पे नहीं जी सकते आपको कुछ चाहिए क्योंकि आपके मन और उसको है जैसे कोई ऐसे है जो केवल वेजिटेरियन पे नहीं जी सकते हैं पर तो ये की सीमा के, के अंदर है वो धर्म की सीमा के आउट अधर्म में हो जाता है दूसरी बात वो सिर्फ मास कभी नहीं खा सकता सिर्फ ही मासी ही मासी माँ तो कौन बोल रहा है सिर्फ माँ खाएंगे हम ये खा रहे हैं और जैसे आप जैसा है कि मैं एक बता रहा हूं कि सिर्फ ही मास खाने वाला आदमी जल्दी हो जाएगा वो बात सही है तो वो दोनों खा रहे हैं उसमें क्या समस्या लगता है की मांसाहार बेकार है सिर्फ कोई व्यक्ति मांसाहारी करता रहेगा तो जल्दी हो जाएगा जी इसे, इसे ये पता लगता है की माँस बेकार है नहीं तो कौन कह रहा है की अकेला मांसाहार करना है दोनों साथ में करते हैं ना अरे हाँ। पर वो अधर्म हो जाएगा उससे फिर हमारा कोई खाएगा हे? हमारा को ही खाएगा तो, तो हमारा कोई खाएगा दूसरे खाएगा तो खा लेना उसमें क्या <laughs> जीवो जीव से हमें नहीं हमें नहीं खिलाना किसी <laughs> भी नहीं भी। तो सर, को हमारे खिलाना नहीं खाना ठीक है चलो इसके ये के तो ये पॉइंट अभी एक प्रश्न के लिए दीजिए तो दिमाग रहेगी प्रश्न ये है कि शरीर के स्तर पर कार्य करने की क्या जरूरत है? तो है तो आपने जो दिया कि शरीर और आत्मा को तो ए, उत्तर दिया रखना उत्तर, उत्तर उसी से तो शुरू हुआ है तो मैंने कहा शरीर और आत्मा तो केवल चावल खा करके भी इकट्ठा रहती है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर आपने कहा कि लेकिन रोटी खा के भी रह सकते दूसरा जनता मैंने तुम तो कोई भी एक पकड़ो ना सब कुछ क्यों पकड़ रहे हो तो बलराम बोला कि हम वो स्तर पे नहीं है हमको भी इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए केवल शरीर को टिकाना वो हमारा स्तर नहीं है इसलिए आवश्यकता है ऐसे ऐसे हमको अलग अलग चीजें चाहिए नहीं तो हम रह नहीं पाएंगे तो फिर मैंने कहा तो फिर किसी की मांस खाना भी आवश्यकता रह सकती है पर धर्म धर्म की की सीमा सीमा के अंदर होना चाहिए डाउन डाउन हो जाए सही तो क्या इंद्रिया तृप्ति हम कर सकते है उसकी लोअर लिमिट है की धर्म के सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए अपर लिमिट है की जा सकते शरीर और आत्मा एक साथ रहना चाहिए मतलब इंद्रिया तृप्ति से कितना हम छूट सकते हैं कि, कि, कितनी कम इंद्रिया तृप्ति हम कर सकते हैं कम से कम इतनी इंद्रिया तृप्ति करनी चाहिए कि शरीर और आत्मा साथ में रहे उससे कम करेंगे और शरीर आत्मा निकल गए अलग हो गए तो क्या है हम साधना नहीं कर सकते जिससे आत्मा का उत्थान होगा सही और यदि इतनी इंद्रिया तृप्ति कर ली वो लेवल लगा दिया कि धर्म के बाहर चले गए तो भी आत्मा का पतन होगा तो भगवान की सेवा का कार्य होगा तो वो सिद्ध हो गई तो साधन होता है सिद्ध स्थिति प्राप्त करने के लिए अभी हम बद्ध है ना इसलिए बद्ध अवस्था में अकेली आत्मा कार्य नहीं कर सकती है आत्मा शरीर के माध्यम से करती है कार्य ऐसे के कि आत्मा वो हार्ट ऑपरेशन देख सकती है वो तो मटेरियल चीज तो हाँ, आप जो आ, ये आँखों से देखतेमेटली सूक्ष्म शरीर ऐसी देखते, देखते हैं आपका मन नहीं होगा की कोई चीज जैसे अगर काम में मन नहीं तो काम में नहीं मतलब सुनने का मन नहीं है मन नहीं है जब तक सुनने में कान में ऐसा है।, <laughs> तो तो है तो बाहर के काम हैं में चल लेता <laughs> <laughs> तो ये सही जवाब है कि लोअर और अपर लिमिट है जब तक हम इसमें तो हमको कम से कम कितनी इंद्रिय तृप्ति करनी पड़ेगी कि शरीर और आत्मा एक साथ रहे और ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकते है? धर्म के दायरे में उतना तो इसके बीच में होता है तो आवश्यकता क्यों है क्यों पड़ रही है मतलब तो भौतिक कल्याण की भी तो भौतिक कल्याण आखिरकार कल्याण नहीं है वो शरीर कपड़े सजाने जैसा ही है शरीर कपड़ा है उस प्रकार से किन्तु शरीर और आत्मा इकट्ठा रखे जिससे कि आध्यात्मिक आत्मा का उत्थान हो साधन भक्ति करके इसके लिए भौतिक कल्याण की आवश्यकता पड़ती है इसलिए यदि वो भौतिक कल्याण आत्मा को नहीं समझ करके या उसके अस्तित्व स्वीकार नहीं करके भौतिक स्तर पर किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक है तो अभी अर्जुन का विषाद ये भौतिक स्तर पे है निरर्थक स्तर पर इसलिए वो भगवान के द्वारा निंदा करने योग्य है अरे, कृष्ण शुरू की जाए श्रीमद भगवत गीता यथा रूप की जाए